शिव पुराण कैलाश संहिता उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरणार का चिंतन करते हुए मौन रहे तत्वशुद्धि के लिए पृथक पृथक वाक्य योजना करनी चाहिए जैसे पृथ्वी आदि के लिए पृथिव्या तेजो वायुराकाशों में शुद्धियताम ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूया सगम स्वाहा इतना बोलकर समिधा चरु और आद्य की चालीस चालीस आहुतियां दे इसी तरह सभी तत्वों के नाम लेकर वाक्य योजना करें पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्व्या दिपंचक कहलाते हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं वाक, पाणी पाद पायु तथा उपस्थ ये वागादि पंचक हैं स्रोत्र नेत्र वाशि नासिका रसना और त्वक ये पंचक हैं शिर पार्श्व पृष्ठ और उदर ये चार हैं इन्हीं में जंघा को भी जोड़ ले फिर त्वक आदि सात धातुए हैं प्राण अपान आदि पाँच वायुओं को प्राणादिपंचक कहा गया है अन्नमय आदि पाँचों कोषों को कोश पंचक कहते हैं उनके नाम इस प्रकार है अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय इनके सिवा मन चित्त बुद्धि अहंकार ख्याति संकल्प गुण प्रकृति और पुरुष है भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो पांच अंतरंग साधन हैं, उन्हें तत्व पंचक कहा गया है उनके नाम ये हैं नियति काल राग विद्या और कला ये पांचों माया से उत्पन्न है मायाम तो प्रकृतिम विद्या इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है उसी से ये तत्व उत्पन्न होते हैं उसमें संशय नहीं है काल का स्वभाव ही नियति है ऐसा श्रुति का कथन है ये नियति आदि जो पांच तत्व हैं इन्हें को पंच कंचुक कहते हैं इन पांच तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है यह विद्या तत्व कहा गया है शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति और शिव इन पांचों को शिव तत्व कहते हैं ब्रह्मण प्रज्ञानम ब्रह्म इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह हैं उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उनकी शुद्धि करें पृथिव्या पृथिव्यादीप्त पंचक शब्दादिपंचक वाघादिपंचकोत्रादिपंच क्षिरादिपंचकदि धातु सप्तक प्राणादिपंचक अन्नमयादिकोश पंचक मन आदि पुरुषात तत्व नित्यत्यादि तत्वपंचक अथवा पंचकंचुक और शिवतत्वपंचक ये ग्यारह वर्ग हैं इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मे शिवज्योतिषे इदम न मम इस वाक्य का उच्चारण करें यथा पृथिव्यादिपंचक में शु्यमताम ज्योतिरहम विरजा विपाप भूयासगम स्वाहा पृथिव्यादिपंचकाय परस्मे शिवज्योतिषेद न मम इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है इसके बाद विविद्या तथा करसोत्सोत् संबंधी मंत्रों मंत्रों के अंत में अर्थात विविध्या करसोत्य स्वाहा इनके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिवज्योतिषे विश्वभूत धनोत्सुकाय परस्मय देवाय इधम नम इसका उच्चारण करे तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पति देव महे ओम उप प्र यंत मरु सुदानव इंद्र प्राशुर्भवा स इस मंत्र के अंत में विश्वरूपा पुरुषा ओम स्वाहा बोलकर स्वत्व स्वत्व्याग के लिए लोकत्रपिने परमात्मे शिवायेदम न मम का उच्चारण करे तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्रकर्म का संपादन करके घृत मिश्रित का प्रासन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा ले फिर ब्रह्म का विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करें इसके बाद मनुष्य शम्माम माम सिंचनत इस मंत्र का जप करे धर्म सिंधुकार ने कहा है कि शम्माम सिंचंत मरुतः इस मंत्र से अग्नि का उपस्थान करके उसमें काष्ठ में यज्ञ पात्रों को जला दे यदि पात्र तेजस धातु के हो तो उन्हें आचार्य को दे दे पूरा मंत्र और उसका अर्थ इस प्रकार है साम सिंत समिंद्रह सम बृहस्पति सम मायामग्नि सिंचुषा चलेन च बलन च आयुषमत करोचि मां अर्थात मृतगण इंद्र बृहस्पति तथा अग्नि ये सभी देवता मुझ पर कल्याणकारी वर्षा करे ये दे अग्निदेव मुझे आयु ज्ञान रूपी धन तथा साधन की शक्ति से संपन्न करे साथ ही मुझको दीर्घ भी बनाए तत्पश्चात याते ते अग्नि यज्ञया अनुस्तय या रोहात्मात्मार रम्भ पूरे मंत्र और अर्थ यो है या ते अग्नि युष्ठारोहात्मा अच्छा वसूनी फिण्वन्न नरियापूरूि यज्ञ यज्ञमासी स्वामी जातवेदो भो आजमा आजयाम सख् हे अग्निदेव जो तुम्हारा यज्ञों यग्य, में प्रकट होने वाला स्वरूप है उसी स्वरूप से तुम यहाँ पधारो और मेरे लिए बहुत से मनुष्योपयोगी विशुद्ध धन साधन संपत्ति की सृष्टि करते हुए आत्मा रूप से मेरे आत्मा में विराजमान हो जाओ तुम यज्ञ रूप होकर अपने कारण रूप यज्ञ में पहुंच जाओ हे जातवेदा तुम पृथ्वी से उत्पन्न होकर अपने धाम के साथ यहाँ पधारो इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें तदनंतर प्रातःकाल की संध्योपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें, वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जाप करें